महाभारत शांति पर्व सप्तमोध्याय युधिष्ठिर का अर्जुन से आंतरिक खेद प्रकट करते हुए अपने लिए राज्य छोड़कर वन में चले जाने का प्रस्ताव करना वै सम्पाच युधिष्ठिर धर्मात्मा शोक व्याकुल चेतन सुशोच दुख संतप्त स्मृतवा कर्णम महारथम वै सम्पायन जी कहते राजन धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर का चित्त शोक से व्याकुल हो उठा था वे महारथी कर्ण को याद करके दुख से संतप्त हो शोक में डूब गए आविष्टो आविष्ट दुखशोकाभ्याशंस पुनः पुनः दृष्टर्जुन मुचेद वचनम् शोककर्षि दुख और शोक से आविष्ट हो वे बारंबार लंबी सांस खींचने लगे और अर्जुन को देखकर शोक से पीड़ित हो इस प्रकार बोले युद्ध यदय क्षमा चरित श्याम पुरे व्यय ज्ञाति पुरुषा कृप्वाम युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन यदि हम लोग विष्णुवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रियों की नगरी द्वारका में जाकर भीख मांगते हुए अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुम्ब को निर्वंश करके हम इस दुर्दशा को प्राप्त नहीं होते अमित्रान था, था, धर्म हमारे का हमारे का का मनोरथ पूर्ण हुआ क्योंकि वे कुल विनाश देखकर प्रसन्न होंगे कौरवों का प्रयोजन तो उनके जीवन के साथ ही समाप्त हो गया आत्मीयजनों को मारकर स्वयं ही अपनी हत्या करके हम कौन सा धर्म का फल प्राप्त करेंगे बल माम। के आचार पुरुषार्थ और अमर्श को अधिकार है जिनके कारण हम ऐसी विपत्ति में पड़ गए साधु क्षमा दम शौचम वैराग्यम चाप्यम अहिंसा सत्य वचन नि क्षमा मन और इंद्रियों का संयम बाहर भीतर की शुद्धि वैराग्य ईर्ष्या का अभाव अहिंसा और सत्यभाषण, ये वनवासियों के नित्य धर्म ही श्रेष्ठ हैं वह तो लोभान मोहा चम्भम मानम च संसा इम अवस्था संप्राप्त राज्य हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज लाभ के सुख का अनुभव करने की इच्छा से दंभ और अभिमान का आश्रय लेकर इस दुर्दशा में फंस गए हैं। न नास्मान जब हमने पृथ्वी पर विजय की इच्छा रखने वाले अपने बंधु बांधवों को मारा गया देखा तब हमें इस समय तीनों लोगों का राज्य देकर भी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता ते वृथिवी हे तो अवध्यान पृथ्वी स्वराण सम्यज्य दोहीनाथात बांधवा हाय हम लोगों ने इस सूक्ष्म पृथ्वी के लिए अवध्य राजाओं की भी हत्या की और अब उन्हें छोड़कर बंधु व्यतीत कर रहे हैं से आमे शिष्टम आमिष्य विवर्जनम जैसे मांस के लोभी कुत्तों को अशुभ की प्राप्ति होती है उसी प्रकार राज्य में आसक्त हुए हम लोगों को भी अनिष्ट प्राप्त हुआ है अतः हमारे लिए राज्य को पाना अभिष्ट नहीं है उसका प्रत्याग ही अभिष्ट होना चाहिए ना ना ना ये जो हमारे सगे संबंधी मारे गए हैं इनका परित्याग तो हमें समस्त पृथ्वी राशि राशि सुवर्ण और समूचे गाय घोड़े आकर भी नहीं करना चाहिए था मृत महारही वस्व वे काम और क्रोध के वसीभूत थे हर्ष और रोष से भरे हुए थे अतः अच्छा मृत्यु रूपी रथ पर सवार हो जम में चले गए बहुकल्याण संयुक्ता पितर सुतापसा ब्रह्मचर्य सक्यन चुतेक्षायाम सभी पिता तपस्या ब्रह्मचर्य पालन सत्य भाषण तथा तितिक्षा आदि साधनों द्वारा अनेक कल्याण में गुणों से युक्त बहुत से पुत्र पाना चाहते हैं उपवासे तथेज्याम दभं ते मातरो गर्भान्मा दस च बिभ्रती यदि स्वस्थ प्रजाते जाता जीवंती वा यदि संभाविता जात बलादि न सुखम यह इसी प्रकार सभी माताएं उपवास यज्ञ व्रत और मंगल में कृत्यों द्वारा उत्तम पुत्र की इच्छा रखकर दस महीनों तक अपने गर्भों का भरण पोषण करती हैं। उन सब सबका यही उद्देश्य होता है कि यदि कुशल पूर्वक बच्चे पैदा होंगे, पैदा होने पर यदि जीवित रहेंगे तथा बलवान होकर यदि अच्छे गुणों से संपन्न होंगे तो हमें इहलोक और परलोक में सुख देंगे इस प्रकार भी दीन माताएं फल की आकांक्षा रखती हैं निवृत्त यदा साहता पुत्राज बा मृष्टुंडला अभुक्ता पार्थिव भोगज पितिभ्यो देवताभ्यस्त परंतु उनका यह उद्योग सर्वथा निष्फल हो गया क्योंकि हम लोगों ने उन सब माताओं के नवयुवक पुत्रों को जो विशुद्ध सुवर्णमय कुंडलों से अलंकृत थे मार डाला है वे इस भूलोक के भोगों के उपभोग का अवसर न पाकर देवताओं और पितरों का ऋण उतारे बिना ही यमलोक में चले गए अम्मा जात पे तदयता निप मां इन राजाओं के माता पिता जब इनके द्वारा उपार्जित धन और रत्न आदि के उपभोग की आशा करने लगे तभी ये मारे गए संयुक्ता काम क्रोध हर्षा समंजसा न ते तेज फलम किंचिभोता रोजा तो कर्चे जो लोग कामना और खीज से युक्त हो क्रोध और हर्ष के कारण अपना संतुलन खो बैठते हैं वे कभी कहीं मात्र भी का फल नहीं भोग सकते आम नो कश्य स्त्री न पंचालों और कौरवों के जो वीर मारे गए वे तो मर ही गए नहीं तो आज यह संसार देखता की वे सब अपने ही सा से कैसे ऊँची स्थिति में पहुंच गए हैं वह भाचलोक विनाशे कारण स्मृता धृतराष्ट्र पुत्रु तत्सर्व प्रतिप्य हम लोग ही इस जगत के विनाश में कारण माने गए हैं परंतु इसका सारा उत्तरदायित्व धृतराष्ट्र के पुत्रों पर ही पड़ेगा सदैव मिथ्या हम लोगों ने कभी कोई बुराई नहीं की थी तो भी राजा धृतराष्ट्र तदा हमसे द्वेष रखते थे उनके बुद्धि निरंतर हमें ठगने की ही बात सोचा करती थी वे माया का आश्रय लेने वाले थे और झूठे ही विनय अथवा नम्रता दिखाया करते थे न सका ते च न चाषमा भिन्न तैय तैर्जितम नैर्भुक्त अव नोगितम इस युद्ध से न तो हमारी कामना सफल हुई और न वे गौरव ही सफल मनोरथ हुए न हमारी जीत हुई न उनकी उन्होंने न तो इस पृथ्वी का उपभोग किया न स्त्रियों का सुख देखा और न गीतवाद्य का ही आनंद लिया ना नुहृदाम वाक्यम न च्रुतवताम श्रुतम न रत्नि परारि न भूर द्रविणागम मंत्रियों सुहृदों तथा वेद शास्त्रों की विद्वानों की भी बातें वे नहीं सुन सके। बहुमूल्य रत्न पृथ्वी के राज्य तथा धन के आय का भी सुख भोगने का उन्हें अवसर नहीं मिला अस्मदेश संतप्त सुखम न स्मेह विंदते रिद्धि भस्मासुताम दृष्ट् विभरण उभरण दुर्योधन हमसे द्वेष रखने के कारण सदा संतप्त रहकर कभी यहाँ सुख नहीं पाता था हम लोगों के पास वैसी समृद्धि देखकर उसकी कांति फीकी पड़ गई थी वह चिंता से सूख कर पीला और दुर्बल हो गया था निपति सो बल पिता पुत्र तथा सुबल पुत्र शक्नी ने राजा धृतराष्ट्र को दुर्योधन की यह अवस्था सूचित की पुत्र के प्रति अधिक आसक्त होने के कारण पिता धित्राष्ट्र ने अन्याय में स्थित हो उसकी इच्छा का अनुमोदन किया इस विषय में उन्होंने अपने पिता ताऊ गंगानंदन भीष्म तथा भाई विदुर से राय लेने की भी इच्छा नहीं की असंथय उनके इसी दुर्नीति के कारण ने राजा झिताट को भी वैसा ही विनाश प्राप्त हुआ है जैसा कि मुझे अनियम कामुगम कामवसानुगम पति दीप्ता घात सहोदरा वे अपने अपवित्र आचार विचार वाले लोभी एवं कामास को काबू में न रखने के कारण उसका था उसके सहोदर भाइयों का वध करवाकर स्वयं भी उज्ज्वल यश से भ्रष्ट हो गए अब लोगों के प्रति सदा देश रखने वाला पापबुद्धि दुर्योधन इन दोनों वृद्धों को शोक की आग में झोंक कर चला गया कोहि को संस्तास यथा साध के लिए गए हुए कृष्ण के समीप युद्ध की इच्छा वाले दुर्योधन ने जैसी बात कही थी वैसी कौन भाई बंधु कुलीन होकर भी अपने सुहदों के लिए कह सकता है आत्मनोषि व्यय दो शास्वती सहा प्रदि सर्वाभास्वरा इव हम लोगों ने तेज से प्रकाशित होने वाली संपूर्ण दिशाओं में बानो आग लगा दी और अपने ही दोष से सदा के लिए नष्ट हो गए सोष्माकुरुषो दुर्मति प्रग्रह गुर्योधन कृत छेदात हमारे प्रति शत्रुता का मत्यमान स्वरूप वह दुर्बुद्धि दुर्योधन पूर्णतः तो बंधन में बन गया दुर्योधन के कारण ही हमारे स्कूल का पतन हो गया लोके प्राप्तास्म राजा राष्ट्रेश्वरं हम लोग नरेशों का वध करके संसार में निंदा के पात्र हो गए राजा धित राष्ट्र स्कूल का विनाश करने वाले दुर्बुद्धि एवं पापात्मा दुर्योधन को इस राष्ट्र का स्वामी बनाकर आज श्लोक की में जल रहे हैं हताशूरात पापम विषयसो विनाशिता हवा नो विघत मंजुशोको मं रुंधय हमने सूरवीरों को मारा पाप किया और अपने ही देश का विनाश कर डाला शत्रुओं को मारकर हमारा क्रोध तो दूर हो गया परंतु यह शोक मुझे निरंतर न तपसा पिवा धनंजय क्या हुआ पाप कहने से शुभ कर्म करने से पछताने से दान करने से और तपस्या से नष्ट होता है नैविद्या तीर्थ ग्रुते स्मृते जपे न वाहगवा पुनः पापं नाक मिटे त्यागवान जन्म मरने नापनों करने तथा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय एवं जप करने से भी पाप दूर होता है श्रुति का कथन है कि त्यागी पुरुष पाप नहीं कर सकता तथा वह जन्म और मरण के बंधन में भी नहीं पड़ता प्राप्त वर्तमान ब्रह्म संप्य ते सनंजय निर्द्वन्दृज समन्वित धनंजय उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है और वह ज्ञानी एवं स्थिर बुद्धि परिग्रह बताक्ष को तपाने वाले अर्जुन में तुम सब लोगों से विदा ले कर वन में चला जाऊंगा शत्रुसूदन श्रुति कहती है कि संग्रह परिग्रह में फंसा हुआ मनुष्य पूर्णतम धर्म परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है जन्म च मैने परिग्रह राज्य और धन के संग्रह की इच्छा रखकर केवल पाप बटुरा है जो जन्म और मृत्यु का मुख्य कारण है श्रुति का कथन है कि परिग्रह से पाप ही प्राप्त हो सकता है सरिग्रह मुत्सृज्य कृष्ण राज्य गमेश निर्मुक्त को निर्मक अतः मैं परिग्रह छोड़कर सारे राज्य और इसके सुखों को लात मारकर बंधन मुक्त हो शोक और ममता से ऊपर उठकर कहीं वन में चला जाऊंगा प्रसाद काम तो सिराग जेना कुरुनंदन तुम इसकन एवं कुशल से युक्त पृथ्वी का शासन करो मुझे राज्य और भोगों से कोई मतलब नहीं है एत पार्थ इतना कह कर चुप हो गए तब कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने भाषण देना आरंभ किया महाभारत शांति परमी राजधर्मानुशासन परमढ़ सप्तम उद्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का खेदपूर्ण उद्गार उद्घार नामक सातवा अध्याय पूरा हुआ